बहुत से मेंढक रहते थे उनके राजा का नाम था गंगदत्त। गंगदत्त बहुत ही झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास दो तीन और भी कुएं थे उनमें भी मेंढक रहते थे हर कुएं के मेंढकों का अपना राजा था हर राजा से किसी न किसी, किसी बात पर गंगा का झगड़ा चलता ही रहता था वह अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता था और बुद्धिमान मेंढक रोकने की कोशिश करते तो मौका मिलते ही अपने पाले गुंडे मेंढकों से पिटवा देता कुएं के मेंढकों के भीतर गंगा के प्रति रोष बढ़ता ही चला जा रहा था घर में भी झगड़ों से चैन न था अपनी हर मुसीबत के लिए दूसरों को दोष देता रहता एक दिन गंगदत्त का पड़ोसी मेंढक राजा से खूब झगड़ा हुआ खूब तूतू तू मैम हुए गंगदत्त ने अपने कुएं में आकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका घोर अपमान किया है अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेंढकों को आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला करें सब जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ने ही शुरू किया होगा। कुछ सयाने मेंढकों तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा महाराज पड़ोसी कुएं में हमसे दुगुने मेंढक हैं, वे स्वस्थ और हमसे अधिक ताकतवर है हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे गंगा दत्त सन्न रह गया और बुरी तरह से तिलमिला गया मन ही मन उसने ठान लिया कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा गंगा ने अपने बेटों को बुलाकर भड़काया बेटा पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है जाओ जाओ और जाकर पड़ोसी राजा के बेटो की ऐसी पिटाई करो कि वे पानी, पानी मांगने पानी लग जाए एक दूसरे का मुंह देखने लगे आखिर बड़े बेटे ने कहा पिताश्री आपने कभी हमें डराने की भी तो इजाजत नहीं दी डराने से ही मेंढको में बल आता है हौसला आता है जोश आता है अब आप ही बताइए बिना हौसले और जोश के हम किसी की क्या पिटाई कर पाएंगे अब गंग दब अधिक चिड़ गया एक दिन वह कुड़ता और बड़बड़ाता हुआ कुएं से बाहर निकला और इधर उधर घूमने लगा उसे एक भयंकर नाग पास ही बने अपने बिल में घुसता हुआ नजर आया। उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी जब अपने दुश्मन बन जाए तो दुश्मनों को अपना बना लेना चाहिए यह सोचकर वह बिल के पास जाकर नाग से बोला नागदेव मेरा, मेरा प्रणाम, प्रणाम स्वीकार करें। नागदेव फुफकारा अरे मेंढक मैं, मैं तुम्हारा बैरी, बैरी हूँ तुम्हें, तुम्हें खा जाता हूँ और तुम मेरे तो बिल मेरे के आगे आकर मुझे, मुझे आवाज दे रहा है गंगा दर हे नाग कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपनी जाति वालों और सगु ने इतना घोर अपमान किया है कि उन्हें सबक, सबक सिखाने, सिखाने के लिए मुझे, मुझे तुम जैसे मुझे शत्रु के शत्रु पास, पास, पास सहायता मांगने आना पड़ा है तुम मेरी, मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे, मजे करो।, करो नाग ने बिल से अपना सिर बाहर, बाहर निकाला और बोला मजे कैसे मजे गंगदत्त ने कहा मैं तुम्हें इतने मेंढक खिलाऊंगा कि तुम मुटाते मुटाते अजगर बन जाओगे नाग ने शंका व्यक्त की पानी में मैं जा नहीं सकता मेंढक कैसे पकड़ूंगा गंगा ने ताली बजाई, नाग भाई यही तो मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी मैंने पड़ोसी राजाओं के कुओं पर नजर रखने के लिए अपने जासूस मेंढकों से गुप्त सुरंगी खुदवा रखी है हर कु तक उनका रास्ता जाता है सुरंगे जहां मिलती हैं, वहाँ एक कक्ष है तुम वहाँ रहना और जिस जिस मेंढक को खाने के लिए कहूँ उन्हें खाते जाना। नाग गंगदत्त से दोस्ती करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसमें उसका ही लाभ था एक मूर्ख बदले की भावना में अंधा होकर अपनों को दुश्मन के पेट के हवाले करने को तैयार था तो फिर भला दुश्मन क्यों इसका लाभ न उठाता नाग गंगा के साथ सुरंग कक्ष में आकर बैठ गया गंगा ने पहले सारे पड़ोसी मेंढक राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा नाग कुछ सप्ताह में सारे दूसरे कुओं के मेंढक सुरंगों के रास्ते जा जा कर खा गया जब सब समाप्त हो गए तो नाग गंगा से बोला अब मैं किसे खाऊं? जल्दी बताओ 24 घंटे पेट फुल रखने की आदत जो पड़ गयी है गंगा ने कहा अब मेरे कुएं के सभी सयानों और बुद्धिमान मेंढकों को खा जाओ। वह खाए जा चुके तो प्रजा की बाली आई गंगा ने सोचा प्रजा की ऐसी की तैसी, हर समय कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है करती रहती है उनको खाने के बाद नाग ने और खाना मांगा तो गंगद बोला नाग मित्र अब केवल मेरा कुंडा और मेरे मित्र ही बचे हैं। खेल खत्म और मेंढक हजम नाग ने फन फैलाया और फुफकारने लगा मेंढक मैं अब कहीं नहीं जाने वाला हूँ तू अब खाने का इंतजाम कर वरना गंगद की तो बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाए फिर उसके बेटे नाग के पेट में गए गंगदत्त ने सोचा कि मैं और मेंढकी जिंदा रहे तो बेटे और पैदा कर लेंगे लेकिन बेटे खाने के बाद नाग फिर से फुफकारा, और खाना कहाँ है गंगदत्त ने डर कर मेंढकी की ओर इशारा कर दिया गंगदत्त ने स्वयं को मन ही मन समझाया चलो बूढ़ी मेंढकी से छुटकारा तो मिला नई जवान मेंढकी से विवाह कर फिर से नया, नया संसार बचाऊंगा मेंढकी को खाने के बाद नाग ने मुंह फिर से, से फाड़ा और खाना और चाहिए गंगदत्त ने हाथ जोड़े हे नागराज अब तो केवल मैं ही, मैं ही बचा हुआ हूँ तुम्हारा दोस्त हूँ मैं अब तुम लौट जाओ नागराज मैं तुम्हारा दोस्त हूँ नाग बोला तू कौन सा मेरा मामा लगता है और इतना कहते ही वह गंगरत को भी हड़प गया इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु का साथ लेता है उसका अंत निश्चित है अभी आप सुन रहे थे आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी झगड़ालू मेंढक वाचक स्वर भारती परिमल